मातृदर्शन मां शारदा की साधनाएं, श्रवण मनन निधि ध्यासन उपरयुक्त विवेचन से यह तो निश्चय किया ही जा चुक सकता है कि मां ज्ञान योग की एक उत्तम अधिकारिणी थी वेदांत की मुख्य साधना है महावाक्य का श्रवण मनन और निधि मां ने विधिवत सन्यास ग्रहण तो नहीं किया था लेकिन वे आंतरिक रूप से संन्यासिनी थी यह माना जा सकता है भले ही उन्होंने गुरु के श्रीमुख से महावाक्य न सुना हो पर बातचीत में श्री कृष्ण से जीव ब्रह्म माया आदि के विषय में अनेक बातें अवश्य सुनी थी तथा उनका मनन भी किया होगा ऐसा अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है जीवन मुक्तावस्था हम पहले ही देख आए हैं कि माँ को निर्विकल्प समाधि हुई थी लेकिन यह ज्ञान समाधि थी या निरोध समाधि कहना कठिन है इसके अतिरिक्त माँ की जीवनी का अवलोकन करने पर इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं कि उन्होंने एक जीवन मुक्ति की तरह अपना सारा जीवन बिताया था उन्हें सदा अपने स्वरूप का ज्ञान रहता था अपने शरीर को बनाए रखने के लिए उन्होंने राधुरूपी माया को स्वेच्छा से स्वीकार किया था इस संदर्भ में श्री कृष्ण का कथन उल्लेखनीय है कि अनेक मुक्त महापुरुष लोक कल्याण के लिए विद्या का अथवा भक्त का मय रख लेते हैं माँ के अनेक आचरण बालवत उन्मत्तवत अथवा जड़वत जीवन मुक्त की तरह हुआ करते थे रोटी बेलते समय बालक राममय से रूट जाना रुग्णावस्था में बालक की तरह व्यवहार करना आदि इसके दृष्टांत हैं कभी कभी वे महा कभी कभी वे समाधिस्थ हो जड़वत हो जाया करती थी ईश्वरी आवेश होने पर वे उन्मत्ति की तरह अट्टहास कर उठती थी जो निकटवर्ती सभी को भयभीत और स्तंभित कर देता था माँ की अनेक उक्तियाँ उनकी सर्वात्म भाव में प्रतिष्ठा एवं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की द्योतक है अपने एक शिष्य जो राधो की पालतू बिल्ली को चोरी आदि करने के लिए मारते रहते थे को माँ ने एक बार कहा था बिल्ली में भी मैं हूँ एक दिन माँ के मुंह से निकल पड़ा था इतने हाथों से काम कर रही हूँ फिर भी पूरा नहीं कर पाती जीवन की सायम वेला में वे सभी में श्री कृष्ण को देखने लगी थी एक बार ठाकुर को भोग देने के पूर्व ही उससे उसमें से, उस से अग्रभाग उन्होंने एक तोते को खिला दिया था क्योंकि उसमें उन्हें ठाकुर के दर्शन हुए थे उपर्युक्त स्वस्वरूप की स्वीकारोक्तियों के अतिरिक्त माँ ने वार्तालाप आदि में अपनी अद्वैत वेदांत परक मान्यता को भी व्यक्त किया है अद्वैत आश्रम मायावती में श्री रामकृष्ण की अनुष्ठानिक पूजा होनी चाहिए या नहीं इस विवाद के समाधान में भी मां ने कहा था हम अद्वैतवादी हैं मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूं कि ठाकुर अद्वैतवादी थे एक बार वेदांत के मूर्त विग्रह स्वामी विवेकानंद ने मां से कहा था कि मां विचार में अर्थात नेत नेत विचार द्वारा सब कुछ उड़ा जा रहा है इसके उत्तर में माँ ने हँसते हुए कहा था देखना कहीं मुझे न उड़ा देना इसी संदर्भ में माँ ने अपने एक शिष्य से कहा था नेति नेति करते करते सब उड़ जाता है बस माँ माँ बचता है जिसे अद्वैतवादी अहम या ब्रह्म कहते हैं उसी को माँ ने यह माँ कहा है माँ कहती थी कोई पराया नहीं है सभी अपने हैं उनका व्यवहार भी इसी के अनुरूप था उन्होंने गृहस्थ सन्यासी, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध पापी पुण्यात्मा सभी को समान रूप से अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया था गीता के अनुसार सबके प्रति समान दृष्टि ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है ब्रह्म ज्ञानी विद्याभिनय से सम्पन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते चांडाल सभी में समदर्शी होते हैं मां शारदा के जगत के समस्त प्राणियों पर मातृभाव की वेदांत वेदांतपरक व्याख्या करने पर हमें उन्हें सर्वत्र ब्रह्मदर्शी ब्रह्मज्ञानी मानने को बाध्य होना होगा उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मां शारदा एक श्रेष्ठ ज्ञान योगिनी एवं ज्ञानी थी उन्होंने विधिवत संन्यास लेकर परंपरा अनुसार ज्ञान योग की साधना भले ही न की हो पर उन्हें वे सभी अवस्थाएं एवं उपलब्धियां प्राप्त हुई थी जो एक ब्रह्मज्ञानी को होती है यह तथ्य अपने आप में विशेष महत्व का है निष्ठापूर्वक किसी भी मार्ग से चलने पर साधक अंतो गत्वा लक्ष्य एवं स्थिति को प्राप्त कर सकता है यह बात माँ के जीवन के इस पक्ष से स्पष्ट हो जाता है श्रेष्ठ भक्त मां शारदा श्री कृष्ण का कथन है कि कलिकाल के लिए नारदी भक्ति भगवत दर्शन का सबसे उपयुक्त साधन है इसमें ज्ञान योग की तरह अधिकारी विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है कोई भी भक्ति योग की साधना कर सकता है हाँ यह बात अवश्य है कि अन्य योगों की तरह इसमें भी कुछ प्रारंभिक तैयारियाँ कुछ विधि विधान होते हैं जिनके अनुष्ठान से साधक में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम उपजता है इसे वैधि भक्ति कहा जाता है जबकि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर जो भक्ति होती है उसे मुखिया या परा भक्ति कहते हैं मां शारदा की मुख्य साधना प्रणाली भक्ति योग की ही थी उन्होंने भक्ति के सभी गौण अंगों का अनुष्ठान किया था तथा परा भक्ति के स्तर पर भी आरूढ़ हुई थी वैधि भक्ति रामानुजाचार्य के अनुसार विवेक विमोक अभ्यास क्रिया या पंच यज्ञ कल्याण अनवसाद और अनुध्वर्ष गौरी भक्ति के अंग हैं विवेक का अर्थ है जाति निमित्त और आश्रय इन तीनों दोषों से रहित शुद्ध अन्न, अन्न को ग्रहण करना इस विषय में माँ काफ़ी सतर्क थी वे सदा ही श्री रामकृष्ण को निवेदित कि ये शुद्ध अन्न को ही ग्रहण करती थी ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहाँ मां ने व्यक्ति विशेष के द्वारा लाई वस्तु को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह किसी न किसी दोष से दूषित था शंकराचार्य ने विवेक की व्याख्या समस्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा रहे विषयों के विषय में सतर्कता बरतने की है इस दृष्टि से भी माँ अपनी सभी इंद्रियों से सदा शुभ एवं शुद्ध विषयों का ही सेवन किया था विमोक का अर्थ है वासना शून्य या इच्छा रहित होना इसकी व्याख्या वैराग्य के संदर्भ में पहले ही की जा चुकी है भगवान योग गुणगान तथा निरंतर भगवत चिंतन भक्ति की भाषा में अभ्यास कहलाता है माँ प्रतिदिन एक लाख जप किया करती थी वे स्वयं अच्छा गा सकती थी तथा भजन कीर्तन में विशेष रुचि रखती थी भक्ति शास्त्र में पंच यज्ञों को क्रिया की संज्ञा दी गई है पहला है ब्रह्म ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय मां स्वाध्याय नियमित रूप से करती थी यह हम पहले ही देख चुके हैं माँ ने गया में जाकर पितरों को तर्पण श्राद्धादि के रूप में यज्ञ किया था ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण वे बाल्यकाल से ही देवी देवताओं की पूजा या देव यज्ञ किया करती थी उन्होंने अतिथि पूजन रूप यज्ञ सारे जीवन किया यही नहीं तोता बिल्ली गाय आदि को खिलाना रूप भूत यज्ञ भी वे नित्य प्रति करती थी सामान्य पशु से लेकर छोटे बड़े देवी देवताओं सभी की वे सेवा पूजा करती थी उसकी एक प्रसिद्ध उक्ति है जो जिसका प्राप्य है वह उसे देना चाहिए सत्य आर्जव धान दया और अहिंसा कल्याण के अंतर्गत आते हैं सत्य और अहिंसा की व्याख्या राजयोग में की जा चुकी है आर्जव अर्थात सरलता माँ शारदा सरलता की प्रतिमूर्ति थी यह कहने की आवश्यकता नहीं माँ कहकर कोई भी उनसे कुछ भी करवा सकता था वे दयालु तथा करुणा करुणामयी थी पतित से पतित व्यक्ति भी उनकी दया से वंचित नहीं होता था उनके द्वारा मुक्त हस््य से द्रव्यादि के दान के उल्लेख अपरिग्रह की व्याख्या के अंतर्गत किया जा चुका है केवल इतना ही नहीं यावत जीवन उन्होंने लोगों को वस्तुएं ही नहीं दी बल्कि दीक्षा के समय महामंत्र अभयदान तथा ज्ञानदान देकर असंख्य नर नारियों को धन्य किया था श्री रामकृष्ण की जीवदशा में या उसके बाद भी कभी उन्हें अवसाद ग्रस्त नहीं देखा गया वे स्वयं कहती थी कि श्री राम कृष्ण के रहते दक्षिणेश्वर में उनके दिन अत्यंत आनंद से बीतते थे इतना होते हुए भी, भी वे अत्यंत लज्जाशिला थी एवं उनका आनंद भाव आदि विरले ही बाहर प्रकट होता था अनुधर्ष